किताबें करती हैं बातें आवाज़ की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य सरकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों आपके पसंदीदा कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में हम एक नई पुस्तक की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं किताब का नाम है मैं एक कार था और ये दलित सामाजिक कार्यकर्ता भवर मेघवंशी जी की आत्मकथा है ये पुस्तक प्रकाशित की है नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने जो लोग पुस्तक मंगवाना चाहे वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर आरोप संपर्क कर सकते है साथियों जैसा की पुस्तक के नाम से ही जाहिर है अपनी इस आत्मकथा में भंवर मेघवंशी जी ने आर यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया है फिलहाल वो संघ में नहीं है और संघ के आलोचक है इस पुस्तक में भी मुख्य रूप से उन्होंने संघ से जुड़े अपने कटु अनुभवों और संघ से बाहर आने के बाद उसे नए सिरे से जानने समझने के क्रम में अपनी समूची विचार यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा है तो इस पुस्तक के कुछ अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग तो हम आपको सुनाएंगे ही लेकिन आज हम उनसे इस किताब और आरएसएस से जुड़े उनके अनुभवों के बारे में उन्हीं से बात करेंगे भंवर मेघवंशी जी हमसे फोन पर जुड़ चुके हैं भंवर जी आपका स्वागत है सहकार रेडियो में धन्यवाद सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताए और फिर हम आपकी पुस्तक के बारे में आ, आगे चर्चा करेंगे जी में राजस्थान में भीलवाड़ा एक जिला है वहाँ का रहने वाला हूँ मांडल एक तहसील मुख्यालय है उसके पास मेरा गांव है उस गांव में मेरा परिवार रहता है हम लोग रहते हैं और मेरी परवरिश कबीर कबीरपंथी जुलाहा बुनकर परिवार में हुई जहाँ हमारे पूर्वज कपड़ा बुनते थे और इस इलाके में वो कम्युनिटी दलितों में शुमार होती है और हमारा परिवार किसान परिवार है और अभी भी हम लोग गाँव में रहते हैं फिर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और शहरों में और इधर आना जाना हमारा हुआ, हुआ। तो पर मुख्यतः मैं अभी भी गांव में रहता हूं गांव में लोगों के बीच काम करता हूं जी ये पुस्तक लिखने की जरूरत क्यों लगी आपको और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके अलावा भी अपने लेखन कार्य जो आपने किया है मैंने ये किताब पढ़ी उसमें बहुत सारी किताबें और भी लिखी है आपने तो थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया मैंने कुछ किताबें लिखी अपने बाकी के अनुभवों को लेते हुए जो कि मैंने सामाजिक कामों के दौरान बेसिकली तो मैं एक टीचर था और मैंने अपना रिजाइन करने के बाद में एज ए जर्नलिस्ट अपना काम शुरू किया था और जर्नलिज्म के दरमियान ही मैं एक्टिविज्म में आया और सामाजिक काम से जुड़ा मैंने एक लंबा समय मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ गुजारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लड़ेगा और इन सब चीजों के आंदोलन मांग किया आंदोलन किया इन कानूनों को लागू करने वाले संगठनों के साथ मेरा रहा और उसके बाद मैंने एक मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी पीयूसीएल के साथ भी मेरा जुड़ाव रहा जो अभी तक है तो मैं मानवाधिकार और इन्हीं तमाम मुद्दों पर काम करते रहा तो इन सारे काम को करते हुए जो भी अनुभव आए जो भी जरूरतें लगी उनको लेकर के अलग अलग समय में कुछ किताबें लिखी गई और मुख्यतः ये दलितों आदिवासियों घुमंतुओं अल्पसंख्यकों महिलाओं जो भी हाथिए के तबके हैं उनके ए, मुद्दों से संबंधित किताबें रही हैं पर एक तरीके से अगर आप उसको अगर प्रॉपर किताब के रूप में मानेंगे तो आईएसबीएन वगैरह और उस रूप में तो ये शायद पहली किताब आप कहेंगे इसको अच्छा अच्छा अच्छा अरे वाह तो अब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे की एक कट्टर संघी से दलित एक्टिविस्ट बनने तक के सफर के बारे में आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए मैं आर से जब जुड़ा तो मैं बहुत बचपन था तेरह साल की उम्र में तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत सोच विचार करके कोई निर्णय किया गया कि उसमें जाना है गांव में जिस तरीके से खेलने की मोह में जी। बच्चे चले जाते हैं वैसे में भी चला गया हमारे भूगोल के टीचर हमको शाखा लगाने के लिए आते थे और वही खेलाते थे वही गाना गवाते थे बाद में धीरे धीरे पांच छह महीना तक तो केवल खेलते रहे व्यायाम करते रहे उसके बाद जाके समझ में आया कि जब भगवा झंडा मिला और बाकी चीजें इसके ड्रेस आई तो समझ में आया कि भाई ये कोई अलग संगठन है और हम राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयं सेवक है फिर मैं एज ए रहा तकरीबन पांच साल तक जी। मैंने पहली कार सेवा में भाग लिया अयोध्या के लिए मैं निकला हालांकि मैं पहुंचा नहीं उन्नीस की जो कार सेवा थी जी। आ, बीच में गिरफ्तारी हुई बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए उसमें थे शामिल थे जी मैं उसमें शामिल रहा आ, पहली वाली कार सेवा में जो मुलायम सिंह की सरकार थी अच्छा। और टुंडला स्टेशन पे गिरफ्तारी हुई आगरा की जेल में मैं दस दिन का समय गुजारा और मैं वापस लौटा तो मेरा आर में जो रहा मैं मुख्य शिक्षक रहा कार्यवाह रहा और जिला कार्यालय प्रमुख तक की जगह पर मैं पहुंचा और पहला जो मेरे जिले में विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस खोला गया उसका मैं पहला मतलब उसमें सबसे पहले जाकर के रहने वाले लोगों में से ओके यानी काफी ऊंचे दर्शक आपने जो कहा आपने आपने जो अपनी बात में कही की कट्टर स्वयं सेवक जितो में वाकई कट्टर स्वयं भी रहा और मैं प्रचारक बनना चाहता था होलटाइमर बनना चाहता था जी जी जी। लेकिन चूंकि मेरी रुचि बचपन से ही लिखने की और ये सब चीजों की रही सवाल उठाने की रही तो मुझे ये कहा गया कि हमें प्रचारक चाहिए विचारक नहीं प्रचारक के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए प्रचारक होता क्या है संघ में तो थोड़ा स्पष्ट होगा संघ में प्रचारक जो होता है वो फुल टाइमर होता है जो व्यक्ति पूरे समय अपना जीवन उसमे लगाता है जी उसको प्रचारक कहा जाता है और आर की सबसे बड़ी ताकत अगर आप मान लीजिए तो वो एक प्रचारक पद्धति है जो ऊपर से लगा करके इनका जो संघालक होता है वो सीनियर प्रचारक होता है वो अगर प्रचारक नहीं है तो वो नहीं बन सकता है अच्छा तो ये प्रचारक का जो काम है वो नागपुर से जो कुछ भी मिलता है संदेश विचार उसको एजेटेड नीचे तक ले जाना उसका काम रहता है एक बहुत ही जिम्मेदार तो कड़ी जी जी तो आप आ, आप प्रचारक बनना चाहते थे थे आपने जो आप बात बोल रहे उस मैं प्रचारक बनना चाहता था लेकिन मुझे कहा गया कि हमें विचारक नहीं चाहिए हमें प्रचारक चाहिए और चूंकि मैं आर से रहते हुए भी स्वयं के रूप में रहते हुए भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते थे और मैं सवाल करता रहता था जी। और वो सवाल इतने सारे सवाल करना वहाँ अच्छा नहीं माना जाता है अच्छा वहां तो परम पूज्य भाई साहब और श्रद्धे और संघ का ईश्वरीय कार्य और सब कुछ वैसा था कि उसमें आपको श्रद्धा रखनी है आपको कोई सवाल नहीं उठाने मेरे भीतर में बहुत संशय थे और मैं उठाते रहता था बीच बीच में तो मैं उनकी नजर में शायद मैं बहुत विश्वसनीय स्वयंसेवक नहीं बन पाया तो आ, अभी हालांकि हम आगे और हम चर्चा करेंगे आपकी इस पूरे यात्रा के बारे में आ, एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है जैसा कि आपने किताब में जिक्र भी किया है और आरएसएस के उस एजेंडे के बारे में आपने जिक्र किया है हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के बारे में जी। तो सीएए और एन और एनपीआर को लेकर के मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे आ, आप इसको किस नजर से देखते हैं दलित एक्टिविस्ट के रूप में किस नजर से आप इन कानूनों को देखते हैं देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान अगर आ, किसी को नागरिकता देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है जी, आ, और जो भी भारत में जन्म लेता है उसको भारत की नागरिकता होती है जी, और उसको वंश लिंग धर्म पंथ या किसी भी आधार पे उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एक तरफ नहीं कर सकते हैं जी। तो ये जो अब लाया गया है ये कानून बनाया गया है, वो महज तीन देश छह रिलीजन जी। आ, के लोगों को ही यहाँ पर शरण देगा यहाँ पे नागरिकता देगा बाकी लोगों को नहीं देगा और साफ तौर पे वो मुसलमानों को नहीं देगा ये सीधी सी बात यह है जी। तो ये आर का जो बेसिक सोच रहा की भारत में हिंदुओं के अलावा बाकी के जो तमाम लोग होंगे वो दोन दर्जे के नागरिक होंगे जी आ, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे वो हमारी बस सेवा करेंगे तो वो मुझे लगता है कि हिन्दू की ये शुरुआती कदम की तरह है कि <coughs> उधर देश को ले जाने की एक कोशिश है कि आप साबित करो की आपके पूर्वज यहाँ के थे और अगर आप साबित नहीं कर सकते हैं तो फिर आपसे एक दिन वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा आ, या आपसे प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लिया जाएगा धीरे धीरे जब आपको अधिकार विहीन कर दिया जाएगा तो फिर आप क्या होंगे आप गुलाम होंगे दास जी। तो ये जो ये जो सोच रही है आरएसएस के सेकेंड जो सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर एम एस गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थोट में बाकायदा इसका जिक्र किया की कि वो कैसे विधर्मियों के साथ मलच्छो के साथ क्या व्यवहार चाहते हैं क्या साथ देखते हैं और इसको और ज्यादा आप देखना चाहेंगे गहराई में तो मुझे लगता है की मनुस्मृति का शासन लाने की बात है जी। कि जहाँ पर शूद्रो को कोई अधिकार नहीं है शूद्रो का केवल कर्तव्य होगा कि वो सेवा करते रहेंगे बाकी जो अधिकार संपन्न वर्ग होंगे वो ऊपर के होंगे स्त्री को कोई अधिकार नहीं होगा ये जिस, जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देखा जा रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं उस हिंदू राष्ट्र में ये म, मैं मैं सोचता हूँ ये और एनआरसी और ये जो सारा चीज की जा रही है ये उसकी पूर्व तैयारी है अच्छा जो जिसमें जो हिंदी नहीं है जी। उसको अधिकार विहीन करना और मनुस्मृति का शासन लाना ताकि उसमें दलित आदिवासी जीवंत और तमाम तबके है उनको अधिकार विहीन करना क्योंकि अंतरिम दुराज जो भी बनेगा उसमें वही लोग तो ऊपर होंगे ना जो उनकी उनके ग्रंथों में शास्त्रों में जिनको ऊपर माना गया है जी। तो मैं तो उसको इस रूप में देखता हूँ और निश्चित ही ये असंवैधानिक कानून है और बिल्कुल मैं तो इसके खिलाफ हूँ जैसे कि और भी लोग ज्यादातर दलित एक्टिविस्ट हों चाहे लोग हों इस कानून के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि ये हमें संविधान के ऊपर एक खतरा की तरह लगता है कि आप संविधान के खिलाफ कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपकी किताब फांसीवाद को लेकर के भी है समोता फांसीवाद की आहटें जी जी फांसी की आहटें। जी तो फांसीवाद शब्द का आप अगर यूज कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भी बोल रहे हैं सांप्रदायिकता ब्राह्मणवाद तो, ये दो तीन, आ, हैं। तो इस आ, क्या क्या मुख्य आपको लगता इसमें कौन सी चीज इसमें सबसे बड़ी है और फिर कौन सी गौड़ है और आ, किस चीज के खिलाफ हमें पहले खड़े होना चाहिए और किस तरह से उसकी रणनीति आप किस रूप में देखते हैं मुझे लगता है देखिये ये बहुत अलग अलग चीजें नहीं है Okay. Uh, uh, uh, uh, मेरा ये मानना है कि इन सबका गर्भ नाल का, का रिश्ता है एक दूसरे से बहुत uh, संयुक्त है okay. uh, फांसीवाद uh, नाजीवाद या ब्राह्मणवाद okay. जो है okay. वो कोई फर्क चीजें नहीं है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं भारतीय संदर्भों में वो आप उसको अनुवाद कह सकते हैं okay. और जर्मनी के संदर्भ में वही नाजीवाद है अच्छा. लेकिन अंत में तो वो लोगों को uh, लोगों पर अन्याय करने का शोषण करने का ऊंचा नीचा समझने का और उनको पूरी तरीके से नशनाबूद कर देने का जो एक सिस्टम है वो उसी से जुड़ी हुई चीजें तो मैं इसको अलग अलग तरीके से नहीं देखता मैं तो इनको सबको एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज के रूप में ही देखता हूं और इसलिए खतरा जब निरूपित करते हैं तो उनको ऐसे नहीं करते है कि ये ज्यादा बड़ा खतरा है या ये कम खतरा है जैसे की ब्राह्मणवाद भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना पूंजीवाद खतरा है उतना ही फांसी खतरा है जी आप ये कहेंगे कि नहीं पूजीवाद तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ब्राह्मणवाद हमारे लिए खतरा है तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि बाजार और सांप्रदायिकता दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अलग अलग नहीं है जी। एक दूसरे की मदद करने वाली चीज़ है ब्राह्मणवाद अंततः फांसीवाद ही लाएगा इस देश में और कुछ लाने वाला नहीं जी आपने इस किताब में भगवा तालिबानों हिंदू आतिवादियों और भगवा आतंकवादियों जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है तो आ, हमने अभी तक तो सीमा पार के आतंकवाद और नक्सलवादी जो आतंक है उसके बारे में सुना था ये जो नए तरह के आतंकवाद का जिक्र हो रहा है आपने भी किया है और जगहों पर भी होता है कई बार तो आ, ये जो टर्म्स हैं ये जो भगवा तालिबान या हिंदू आतिवादी या भगवा आतंकवादी ये क्या जायज़ है इनका इस्तेमाल या सिर्फ राजनीतिक रूप से ही इनका इस्तेमाल हो रहा है देखिए आतंकवाद सिर्फ वही नहीं होता है जो बम फोड़ने से आ, या मानव बम बन करके और आत्मघाती रूप से कहीं आप विस्फोट कर दे वही जी जाति के नाम पर जो सामाजिक आतंकवाद इस देश में सदियों से है वो भी उतना ही बड़ा आतंकवाद है क्योंकि तो जब आप किसी की जाति पूछते हैं और आपको महसूस होता है कि आपको पता चलता है कि वो वो जाति का व्यक्ति नहीं है जिसकी इज्जत की जानी चाहिए और फिर उसके साथ जो जुल्म होते हैं वो कोई कम आतंकवाद नहीं है लाखों करोड़ों लोग रोज इस आतंकवाद से जूझते हैं दलितों और आदिवासियों को जिस ढंग से जाति के नाम पे मारा जा रहा है जी। इस देश में आतंकवादी हमलों में जितने लोग नहीं मारे गए होंगे उतने उससे ज्यादा लोग जाति की वजह से जातिगत आक्रमणों की वजह से मारे जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहा जाएगा कि ये आतंकवाद नहीं है तो मैं तो मेरा बहुत मानना है कि आतंकवाद है और मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं मेरा इसमें कतई यकीन नहीं है कि ये देश बहुत सहिष्णु और बहुत उस तरीके से उदार चरित्र वाला रहा है मुझे तो मेरे मन में बहुत सवाल है की कब सहिष्णु था ये देश कौन सा सदी कौन से कालखंड और कौन सा समय रहा जब ये हुआ का शंभु को आपने जब गला काट दिया तब थे आप कब थे खुद तो को अभी कभी रहा नहीं है तो इसलिए देखिए ये आतंकवाद रहा है ये है और चूंकि अब इस समय में लोग जब भगवा राज और भगवा ये और भगवा के नाम पर अगर कोई गर्व के साथ कहता है तो फिर वो कोई जैसे राम गले में पट्टा लगा करके भगवा और गाय के नाम पर जयश्रीराम बोलते हुए वंदे मातरम बोलते हुए आप जब लोगों को मार डालते हैं तो आपको क्या नाम दिया जाए आपके लिए कौन सी अच्छी शब्दावली इस्तेमाल की जा सकती है आपको कहा कहना पड़ेगा ना बगवा आतंकवादी है और मैंने तो उससे भी आगे जाकर के हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया जी, जी, जी, बार। जी, तो मुझे तो लगता है मैं, मैं राजनीतिक वो नहीं मानता हूँ और हम रोज महसूस करते हैं की वो क्या आतंकवाद है जब जाति के नाम पे धर्म के नाम पे श्रेष्ठता के नाम पर आप अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और दूसरे को जो निम्नतम मान करके उसके साथ हर तरह का भेदभाव करते हैं शोषण करते हैं अन्याय करते हैं और अत्याचार करते हैं वो किसी भी बाहरी आतंकवाद और इन सब से मुझे तो कई बार लगता है कि बड़े आतंकवादी क्योंकि मैंने देखा नहीं उनको उनके बारे में सुना? लेकिन ये रोज जो हम सहन करते हैं अपने रोज मर्रा की जिंदगी में इस आतंकवाद के मुकाबले में वो आतंकवाद बताने कितना कम होगा जी उसमें उस आतंकवाद को लेकर के आपने जो एक अध्याय लिखा भी है भगवान तालिबालों का गुजरात नरसंहार तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए की उसपे आपके आपकी क्या जानकारी है आ, उस बारे में आपकी क्या राय है आ, किताब में तो लोग पढ़ेंगे ही उसको लेकिन हम उस चर्चा कर लें 2002 में जब गुजरात में एक जिन हुआ नरसंहार किया गया और मैं उसको दंगा इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वो एक तरफा एक तरीके से पूर्व नियोजित नरसंहार था जहाँ पर लोगों के हाथों में लिस्टे थी आ, कि किन घरों को आग लगाना है किन लोगों को मारना है तो गुजरात में जिस तरीके से हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया और महिलाओं की इज्जत लूटी गई, गर्भवती स्त्रियों को के बच्चों को पेट से निकाल करके मार डाला गया पूर्व सांसद को काट डाला गया और काट करके उसको जला दिया गया जाफरी को और कई सारे लोगों को कुएं में डाल करके कुएं को ऊपर से मिट्टी से भर दिया गया ये जो सारी चीजें हुई और इसके बाद वहाँ पर जो एक कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की तो मैं उसका उस दरम्यान में एज ए वॉल्टियर वहाँ पर था जी। मैं वहाँ पर कई सारे जो कैंप्स थे शाहआलम और बाकी जगहों पे उनमें भी गया उसमें आग, उस समय संघ छोड़ चुके थे हाँ वो तो 2002 की बात है तो मैंने 1991 में छोड़ दिया okay. तो मैंने ये पूरा जो 2002 में जेनोसाइड हुआ उस सारी चीजों को बहुत नजदीक से देखा गोदरा की ट्रेन से लगा करके और नरोडा पाटिया तक तकम सा तक सारी चीजों को इसलिए उसके बाद मैंने लोट करके उस अनुभव को गुजरात हिंदू तालिबान का गुजरात नरसंगार के रूप में लिखा जी। तो बहुत खतरनाक रूप से वहाँ सामने आया जिस जिसको कहा जाता रहा है कि ये बहुत सैष्णु धर्म है और बहुत अच्छे लोग हैं और सबको समाहित करके चलते हैं। उन लोगों का जब अब हम देखते हैं गुजरात मॉडल तो हमें लगता है कि कितना व्यवस्थित तरीके से कितनी नफरत के साथ आपने घरों में पूरा का पूरा गैस जला करके और उनको मार डाला वो किसी रूप में तालिबान से या किसी रूप में नाजीबाद से कम चीज नहीं है जी वर्तमान में भी अभी जे में हमला हुआ और गार्गी कॉलेज की अभी ताजी घटना है और भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी पुलिस के द्वारा हमला किया गया जो कि केंद्र सरकार के अंदर अंतर्गत आती है तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उसी आ, उसी जो क्रूरता की ये एक क्रमबद्धता है तो आप क्या इससे सहमत है बिल्कुल वही देखिये मैं तो छात्र राज्यु में रहा हूँ और हमने विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ के नाम से एक संगठन चलाया तो हमारे जो मुखिया थे उन पर एस ने हमला किया और उनके सिर में पेचकश डाल दिया मरा हुआ छोड़कर के समझ के भाग गए वो लोग तो हम लोग नाइन्टी में ये घटना हुई और अब जेएनयू में जो मैं देख के आया हूँ साबरमती हॉस्टल में वहाँ जिस ढंग से हमला किया नकाब पहन करके लाठिया लेकर के सरिय लेकर के तो ये क्रमबद्धता तो वही है उसमें कोई फर्क नहीं है जी, वो वही लोग हैं जो गुजरात में नरसंगार करते हैं वही गाय के नाम पर लिंचिंग करते हैं वही लोग हैं जो जेमयू पे हमला करते हैं जामिया पर पुलिस के साथ मिलकर के करते हैं और वही लोग हैं जो सा को बदनाम करते हैं वही लोग हैं जो अलीगढ़ और और तमाम और जहां पे भी स्टूडेंट कहीं खड़े हैं और कोई भी आवाज है। जी।, उन सब जी आपने लिखा है की सामाजिक समरसता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है तो ये किस तरह की सामाजिक समरसता बढ़ाई जा रही है और आपको लगता है की इस तरह से आ, कुछ आ, लोगों को जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जा रहा है क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आ, आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है नजदीक से कि उसमें बहुत ईमानदार लोग भी जुड़े हुए हैं जो आ, बहुत ही अंधभक्ति के साथ कह लीजिए या तो श्रद्धा पूर्वक संघ की आ, बातों को मानते हैं और तो ये जो सामाजिक समरसता की चीजें हैं और एक और भी जिक्र किया आपने कि जो भी दलित कार्यकर्ता थे अभी भी हैं पूर्व में भी बहुत सारे दलित कार्यकर्ताओं को अपने तरफ मिलाने की कोशिश की गई और वो आज उनके ही गुणगान कर रहे हैं तो ये सब जो चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं पहली बात तो ये कि बहुत ईमानदार कार्यकर्ता हैं इसमें इसको लेकर के मेरा मतभेद है अच्छा वो शायद उनको जो टास्क मिलता है उसको ईमानदारी से करते हुए दिखाई दे सकते हैं अच्छा, अच्छा। आ, लेकिन वो ईमानदार है ऐसा नहीं है ये ये जो शाखा में आके वंदे मातरम बोलते हैं ये अपने सामान में मिलावट करते हैं अपनी फैक्ट्री में जाकर के और ये टैक्स चोरी करते हैं ये तमाम तरीके वो धत्कर्म करते हैं जो कि बेईमान लोग करते हैं आ, लेकिन क्योंकि राष्ट्रभक्ति का एक खोटा उदा हुआ है तो वो अपना वो सब भी बेमानी भी करते रहते हैं और राष्ट्रभक्ति की बातें भी करते रहते हैं तो मेरा उससे इतवाक नहीं है कि उसमें कोई ईमानदार लोग काम करते हैं अच्छा आ, दूसरा आपने जो कहा कि ये जो सामाजिक समरसता है जी। पहली बात तो ये है कि समरसता क्या है वो समरसता का उनका आ, उनका परिभाषा ये है कि आ, बस जो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में खुश रहे ताकि समाज समरस बना रहे यानी कि मैं अगर नीचा हूँ मैं गरीब हूँ मैं वंचित हूँ और मैं अधिकार विहीन हूँ शक्तिहीन हूँ संसाधन विहीन हूँ तो मैं उसमें खुशी मानू जी और आप बहुत संपन्न हैं, आपने अकूब धन इकट्ठा कर रखा है आप तमाम सत्ता पर आपने वर्चस्व बना रखा है लेकिन मैं इसकी मेरी अपनी विपन्नता के लिए मैं आपको कुछ इंगित नहीं करू बस ये सम, ये है समरसता तो ये हमें समरसता चाहिए नहीं समरसता की कोई जरूरत नहीं हम संविधान समानता की बात करता है बराबरी की बात करता है जी। ये बराबरी से बचने का एक ध्रतता पूर्ण विचार है समरसता का कि जो जैसा है वैसा रहे और कुछ ऐसी रहे हमें इस समरसता के इस भुलावे से मुझे तो बिल्कुल बहुत वैचारिक रूप से भी मतभेद है और बहुत उसके प्रति एक गुस्सा भी है कि आप की आप समरसता के नाम पर लोगो को मूर्ख बनाने की काम कर रहे हैं लेकिन समरसता की बात करते हुए जी। बड़ी संख्या में इन्होंने दलितों आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की और ये वो लोग जुड़े हैं उनके साथ जो नौकरी <coughs> पैसा लोग है पढ़ लिख हैं इन समाजों में दरअसल इन समाजों में जो मिडिल क्लास उभर रहा है जी। उस पर इन्होंने निगाह रखी और उसको पकड़ दिया और उसकी दो चीजों को इन्होंने ध्यान में रखा पहला तो ये जो लोग पढ़ लिख करके नौकरी में आ गए या अच्छा मकान बना लिया उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा की जो भूख है जी। उसको इन्होंने पहचाना और उनको अपने साथ ला करके खाना आ, बिठाना बात करना जी लगा के बात करना उनको अपने अनुसंगिक संगठनों में छोटे मोटे पदों पर लाना ताकि उनको ये लगे की देखे हमको कितना मौका दिया जा रहा है संघ हमें कितना भाव दे रहा है कितना मौका दे रहा है और दूसरा क्यूँकी ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी सोसाइटी से कट करके वो अपनी सोसाइटी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे कुछ अलग हैं हमारा संस्कृतिकरण हो गया हमने नॉन वेज खाना छोड़ दिया है, है हम रोज यज्ञ करते हैं हम तो मंदिरों में जाते हैं तो वो इस तरह के वर्ग को इन्होंने पकड़ करके अपने साथ में दिया और जो राजनीतिक रूप से जिनको कुछ छोटे मोटे पद चाहिए उन तमाम लोगों को भी इन्होंने अपने साथ ताकि किसी को एमएलए बना सके किसी को काउंसिलर बना सके किसी को सांसद बना सके तो मंत्री बन सके आखिर रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए ही होगा तो उसमें कोई कोई लोग तो इनको एडजस्ट कर नहीं है जी। ऐसे तमाम लोग जो आते हैं उनको उसमें एडजस्ट कर लेते हैं पिछले और... आपने ऊंचे तबके की या मध्य वर्ग की बात कही मैं मुझे मैं आपको याद दिला दूँ की पिछला जो महाकुंभ था इलाहाबाद का उसमे एक तस्वीर आपने देखी होगी प्रधानमंत्री वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे उनके पाँव धुलते नजर आ रहे थे तो इस पर आप क्या कहेंगे देखिए मैं दो तरह की चीजों ये एक एक प्रतीकात्मक चीज है और प्रतीकों का सबसे निर्मम उपयोग आर करने में और एस के लोग करने में बहुत माहिर है भाजपा भी उसका हिस्सा है अच्छा तो ये जो दलितों के यहाँ जाके खाना खाना जी पाव धोना जी आ, ये ये सब सिम्बोलिक चीजें हैं मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आजादी के सत्तर साल बाद की कुंभ में प्रधानमंत्री को पांच वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को बिठा करके उनका पांव धोकर के फोटो खिंचवा करके और संदेश देना पड़ रहा है इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि देश में अभी भी स्थितियां ठीक नहीं हुई फिर क्या क्या पंचानवे साल का, का काम करके आर एस में उसमें क्यों नहीं एक भी ऐसा कोई अभियान चलाया जहाँ पर सफाई कर्मचारी जो था उसके सिर से ये टोकरी और हाथ से झाड़ू छूट पाता और वो जो शिविर में आज भी हर दूसरे तीसरे दिन लोगों के मरने की खबरें आती हैं है उन स्थितियों को कोई बदलेगा नहीं ये ये केवल नाटक है कि वहाँ पर बिठा करके उनके पांव धो दिए और एक दिन धो दिए पांव उससे क्या फर्क पड़ गया रोज तो दलित को अपने पाँव गंदगी में ले जाने और खुद ही धोने हैं ये ये जो किया जा रहा है ये और ज्यादा घावों को कुरेदने वाली बात है जख्मों को कुरेदने वाली बात है ये इससे कुछ होना जाना नहीं है ये बहुत पहले बहुत सारे लोग करते आए हैं और अभी भी ये कर रहे हैं। तो ये तो हम देख भी चुके हैं स्वच्छ स्वच भारत अभियान में जी, जब ये सारा जला तो लोग कचरा खुद ले जा करके बिखेर करके फिर उसको साफ करके और उसकी सेल्फी लगा करके फोटो खिंच तो अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है की जिस तरह से आर इतने सालों से हिंदू राष्ट्र के निर्माण के एजेंडे पर लगा हुआ है और वो फिलहाल दूसरा कार्यकाल चल रहा है सरकार का तो ऐसे में इस इसको किस किस तरह से क्या रणनीति हो, होनी चाहिए आम जनता उसको किस रूप में देखे इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आ, मेरा ये मानना है कि ये सारा हिंदू राष्ट्र का जो पूरा विचार है ब्राह्मण राष्ट्र है जी। और ये जो पूरी मनुवादी विचार है नीच नीच का नफरत का लोगों को श्रेष्ठ और निकृष्ट समझने का आ, ये विचार एक झूठा विचार है और ये झूठा विचार हारेगा आज वो सत्ता में सर्वोच्च ताकत के साथ पहुंच चुके हैं लेकिन सत्ता का क्षण भी हम साथ साथ देख रहे हैं और मैं उसको इस रूप में भी देखता हूं कि तीन सौ हटाने के बाद आप महाराष्ट्र चुनाव लड़ते है और वहाँ आपकी पच्चीस साल की विश्वसनीय सहयोगी पार्टी से शिवसेना जो की हिंदुत्व के एजेंडे पे थी वो आपके साथ से निकल जाती है आपकी सत्ता वहाँ से छक जाती है अब राम मंदिर का निर्णय आने के बाद में झारखंड होता है जी। और झारखंड आपके हाथ से निकल जाता है आपने इतना हिंदू मुसलमान किया उसके बाद और पांच साल की आपकी सत्ता के बाद छत्तीसगढ़ में राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सत्ता आपके हाथ से चली जाती है सीए आने के बाद में दिल्ली आपको नकार देता है और आप सिमटते जा रहे हैं चारों तरफ से तो मुझे तो लगता है की देखिये उन्होंने अपने चरमों चरम पे है अब अब इससे ऊपर कहाँ जाएंगे आपने कर लिया है। राम मंदिर ये वो सी आपने जितना नफरत फैलाना फैला दिया इंसान के मुकाबले में आपने जानवरों को उस लेवल पे पहुंचा दिया कि वो पूज्य है जानवर और इंसान मारने योग्य है कितना सब कुछ नफरत और सब कुछ फैलाने के बावजूद भी लोग आज भी एक साथ रह रहे इस देश में जी। और ये उदाहरण है देश भर में जो लोग खड़े हो रहे हैं सड़कों पर उतर रहे हैं उनके साथ इस देश के तमाम जाति समुदायों के और धर्मों के लोग उतर रहे हैं हिंदू भी उतर रहे हैं मुसलमान के साथ ईसाई और वो भी और दलित भी और ब्राह्मण भी सब लोग उतर रहे हैं तो मुझे लगता है कि नफरत का जो विचार है ये विचार तो अपने चरण पे पहुँच गया है और ये हारेगा और ये ये ये मान रहे है कि हम बहुत विशालता में फैल गए हैं सैकड़ो संगठन हो गए हैं बहुत सारा रिसोर्स इनके पास आ गया है लेकिन ये विशालता ही इनके विनाश का कारण बनेगी क्योंकि अब जो इतने लोग आपने अपने हिंदुत्व के ढांचे में घटा कर लिए वो अपनी पहचानों के साथ अपने संसाधनों और अपने अधिकारों की बात उठाएंगे और उसको आप इस रूप में देख सकते हैं राम मंदिर वाले मामले में की आपने राम मंदिर का तो मार्ग प्रशस्त कर दिया लेकिन जब ट्रस्ट बना तो तुरंत उसमें लड़ाई शुरू हो गई कि हमको उसमें बनाना है और उसमें उमा भारती और कल्याण सिंह बोलने लगे कि पिछड़ो को क्यों नहीं रखा जबकि पिछड़े तो राम जी का डोला उठाकर सबसे ज्यादा लड़े है तो अंत में आप हिंदुत्व के नाम पर आपने तमाम अधिकारों को तमाम संघर्षों को मैं तनाबूत करके आपने एक छतरी बनाई लेकिन उस छतरी के नीचे लोग खड़े होकर के आप वापस वही पहुँच गए हैं जहाँ की बात को आपने खत्म किया जहाँ की आवाजों को आपने खत्म किया जी। तो अंत में लोग फिर रोटी मांगेंगे रोजगार मांगेंगे शिक्षा और चिकित्सा और वो तमाम बुनियादी अधिकार मांगेंगे और संसाधनों में भागीदारी मांगेंगे लोग केवल हिंदुत्व के नाम पे और जैसे राम के नारे और मंदिर बना देने में और करोड़ों करोड़ रुपए लगा देने मात्र से पेट की भूख कैसे शांत होगी या लोगों के जो भागीदारी के जो सवाल है उनका क्या होगा जी तो मुझे तो लगता है की ये हमारे यहाँ राजस्थान में ये कहते हैं कि किसी का सौ पूरा हो जाता है मतलब उसका समापन हो जाता है तो अभी पिचानवे छियानवे साल हो गया संघ को अभी दो चार साल में उनका सौ साल पूरा हो जाएगा उसी के साथ इस विचार का भी सौ साल पूरा हो जाएगा तो मैं बहुत उम्मीद के साथ काम करता हूँ मुझे तो बहुत ज्यादा उनसे चिंता लगती जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत विस्तार से इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपने बात किया इसके लिए जी ओके थैंक यू पवन जी